ृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोकशंक शंकर शंकरा भाष्य कृत वे भगव ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्या दक्षिणा के ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद के एकादशवा अधिकरण अंतिमाधिकरण है इस पाद का इस पाद में निर्गुणोपासक सगुणोपासक तथा ब्रह्मज्ञानी इन तीनों के गदी के विषय में कुछ विचार हुआ है उसमें गदा अतिकरण में यहां से निर्गमन के संबंध में यह कहा कि समय कोई भी हो रात्रि में हो या दिन में हो जब निकलता है शरीर से तो जिस मार्ग से उसको जाना होगा उसी मार्ग को ही अवलंबन करें। क्योंकि मार्ग का कथन शास्त्रों में व्यर्थ नहीं माना जा सकता और वो कादाचित कभी नहीं माना जा सकता इसके लिए कोई कारण नहीं है इसलिए उसको वैसा ही मानना पड़ेगा ये कहा था अब यहां दक्षिणायन आदि जो मार्ग है यहां से प्रस्थान जब करेंगे ये दक्षिणायन आदि मार्ग के संबंध में कहना चाहते हैं कि ये भी क्या है कि इसमें दक्षिणायन आदि मार्ग लोग प्रसिद्ध है लोग समझते हैं कि दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायन मार्ग का भेद को और कर्म के भेद से उसको प्राप्त करने के सतत प्रयास भी रहता है और इस, इधर भी प्रश्न यही है कि यदि कई परिस्थिति के कारण या समय समाप्त हो गया वही परिस्थिति हो जाती है कि उसके कारण जो उत्तरायण में जाने वाला जीव है वो दक्षिणायन में मृत हो गया प्रेत तो हो गया तो उसको उत्तरायण प्राप्त होगे कि नहीं होगे क्योंकि काल तो बदल नहीं सकता सूर्य ग्रहादियों के जो संचार है वो तो चलता ही है उसको तो अन्यथा नहीं किया जा सकता सूर्य दक्षिणायन में तो दक्षिणायन में रहेंगे उत्तरायण का संबंध कर नहीं सकता ये एक वास्तविक स्थिति है इसलिए ये प्रश्न यहाँ करते हैं और उसका उत्तर इसमें विचार किया जाता है और इसी के संबंध में ही अगला पाद भी आएगा इसलिए यहाँ जो संक्षिप्त संक्षेप में कहा गया है वो आगे जाकर के और स्पष्ट हो जाए दो तीन अधिकरण जो अगले पाद का है वो सब इसी विषय पर है तो न्याय निर्णय में कहा था कि पूर्वाभिरेव युक्ति भी रात्र व भी मृत फलप्राप्ति अविशिष्टा इत्या पूर्व जितने युक्तियां बताई गई है उन युक्तियों से दक्षिणायन में मृत होने पर भी फलप्राप्ति अवश्य भावी है उत्तरायण का फल प्राप्त होना है तो वो होगा ही और जो यहां सुषमना नाडी से उत्क्रमण किया है जो उत्तम कोडी के साधक है ब्रह्मलोगादी को प्राप्त करना है उनको तो उस स्थिति में वो किसी भी समय में शरीर त्याग करें तो अवश्य उनको फल प्राप्त होगा ये यहां निश्चय करेंगे ये करने का न्याय संग्रह हो गया था सूत्र देखिए अतश्च अयने दक्षिणे अतश्च ये हेतु को अनुशीलन कर रहे हैं पूर्व में उक्त जो कहदू है उसका अधिदेश करके यहां संबंध कर रहे हैं अतश्च इसी हेतु से कि एक तो कहदू बताया था कि वो प्रतीक्षा नहीं करेगा और जो कार्मिक फल है वो बेभिजारी नहीं होता है उसका अन्यथा अन्यथा नहीं किया जा सकता है जो कार्मिक फल है वो अवश्य प्राप्त होगा ये फल प्राप्ति का अटूट नियम रहने से नियत नियम रहने से और मृत्यु के आने में काल नियम नहीं है मृत्यु तभी आती है जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो इसलिए तीन दु वहां मुख्य रूप से कहे गए उनको यहां अतस्ट शब्द से लिया जाता है तो प्रदीक्षा नहीं करना और पाक्षिक फल नहीं होना काल का नियम मृत्यु संबंधी काल नियम नहीं होना इसलिए यहां वो उसी के संबंध में मृत्यु का विचार करना है तो वो दक्षिणायन में होने पर भी आयने भी दक्षिणे मैंने दक्षिणायन होने पर भी वो मियमाण जो विद्वान है उपासक है स्वगुणोपासक है उनको अवश्य वो फल प्राप्त होगा ये सूत्र में कहा अतएव उदीक्षा अपपत्ते अक्षिगफलवाच्च विद्य अयतकाल्वाच्च मृत्यो दक्षिणाने मियमाणो विद्वां प्राप्नो दिव्याल इसी हेतु से दीक्षा के अनुपपत्ति प्रदीक्षा करना संभव नहीं है जब समय आता है तो उसी समय मृत्यु प्राप्त होती है वो मृत्यु का समय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता ऐसे में मृत्युफल पाक्षिक नहीं होता है इसलिए अपाक्षिक फलत्व पाक्षिक फल, फल न होने से पाक्षिक फल का अर्थ एक पक्ष में होता है दूसरे पक्ष में नहीं होता है आदाजित का जैसा होना ये तो विद्या का फल ऐसा हो नहीं सकता और अनियत काल तो आज अच्छा से मृत्यु हो मृत्यु का कोई नियत काल भी नहीं होता जैसा प्रारब्ध समाप्त हो गया वैसे समाप्त हो गया वो वहां दिन रात का कोई संभव नहीं है जैसा काल समाप्त होगा वैसे होता है जैसा मृत्यु है जन्म है ये सब दिन रात की प्रतीक्षा नहीं करते कभी जन्म दिन में भी हो सकता है रात में भी हो सकता है जैसा होगा वैसा होगा ऐसे मृत्यु भी दिन में भी हो सकती है रात में भी हो सकती है इसीलिए दक्षिणायने भी म्रियमाण विद्वान प्राप्नो देव विद्याफल अतः दक्षिणायन में जन्म लेने वाले दक्षिणायन में मृत होने वाले जो भी होगा वो भी अवश्य ही विद्याफल को प्राप्त करेगा उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्धे भीष्मस्य च प्रतीक्षा स्थान भीष्म प्रतीक्षादर्शना षुुदंगेतिमाुते अपेक्षितरायण मती इशंका अनेन सूत्रेण कहते हैं ये सूत्र किस शंका का उत्तर है तो उसके लिए कहते हैं कि उत्तरायण प्राशस्त प्रसिद्धे उत्तरायण में मृत्यु होना प्रशस्त है ऐसी प्रसिद्धि है लोक प्रसिद्धि है लोग में ऐसा माना जाता है लोग सुन सुन करके बोलते हैं उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है ऐसा कहते उत्तरायण को शुभ माना जाता है तो उत्तरायण प्राशस्त्य प्रसिद्ध कल बताया था कि उत्तरायण को शुभ क्यों माना जाता है और दक्षिणायण को शुभ नहीं माना जाता है इसका कारण कल बताया था जो ग्रहों के और सूर्य आदि के संबंध में कहा था तो उत्तरायण मरण प्रशस्त है वो शास्त्र में विद है और दूसरा जो है एक तो ये तो प्रसिद्धि है और दूसरा ऐसे शिष्टाचार भी देखा गया है शिष्टाचार जो शिष्ट व्यक्ति आचरण करते हैं उसी को भी प्रमाण माना जाता है तो शिष्टाचार में यहां भीष्म की कथा प्रसिद्ध है भीष्म पितामह मृत्यु के लिए प्रतीक्षा किए थे तो उत्तरायण आने तक उनकी प्रतीक्षा हुई और उत्तरायण आने के बाद में उन्होंने शरीर त्याग दिया तो ये भीष्म प्रतीक्षा दर्शन भीष्म की प्रतीक्षा जो महाभारत आदि में प्रसिद्ध है और आपूर्यमाण पक्षाद या षडुदंगे दिमासान स्थानीति श्रुते यह श्रुति भी कहते है श्रुति वहां क्रम से जब बताती है बताती हुई आपूर्यमाण पक्षाद आपूर्यमाण पक्ष को कहते हैं जो शुक्ल पक्ष है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा भरता हुआ दिखाई देता तो एक एक दिन में चंद्रमा भरता है तो बड़ा हो जाता है और भरता भरता हुआ पूर्णिमा को पूरा हो जाता इसलिए उसको कहते हैं आपूर्यमाण पक्ष जो पूर्ण हो जाता पूर्ण के और जाता वो पक्ष में मृत्यु को प्राप्त करें और षड उदंगे दिमासान जिन मासों में जिन महीनों में सूर्य उदंग के ओर मान उत्तर दिशा के ओर जाता है ये षड उदंगे दिमासी है उत्तर दिशा के ओर गमन करता है उसको उत्तरायण कहना है और इन्हीं मासों को प्राप्त करना चाहिए ऐसा वहां कहा गया श्रुदीप का वाक्य है वहां तो दक्षिणायन के भी और उत्तरायण के दोनों के विस्तार से चर्चा है इन श्रुतियों को लेकर के चर्चा अभी करेंगे अब ये तीन बातों को लेकर के एक तो उत्तरायण के प्राशस्त प्रसिद्धि दूसरा शिष्टाचार और तीसरा जो है श्रुति है इन तीनों के अपेक्षा करते हुए इति इमाम आशंका तो अपेक्षित व्यय उत्तरायण हो जाता है कि ये जो व्यक्ति साधक है उनको उत्तरायण की अपेक्षा करनी चाहिए उत्तरायण के अनुसार ही शरीर त्यागना चाहिए ऐसा मालूम पड़ता है ऐसे मालूम पड़ता है तो ये आशंका हो जाती है कि यदि कदाचित दक्षिणायन में शरीर त्याग होता है तो क्या करेंगे वो ऐसा ये शंका है इस शंका को अनेन सूत्रेण अवनुदी का इस शंका को यहां निराकरण किया जाता है यानी ये दक्षिणायन में मरेगा तो भी उत्तरायण का फल प्राप्त करेगा तो अब प्रश्न फिर रह जाएगा तो भी ये उत्तरायण की प्राशस्त्य प्रसिद्धि कैसे हो जाएगी और शिष्टाचार का क्या सम्मान होगा और आपूर्यमाण पक्षाद इत्यादि की स्तुति जो श्रुति में आया उसका क्या होगा क्योंकि अभी तो दक्षिणायन में मृत होने पर भी उत्तरायन का फल प्राप्त कर रहा है तो वो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ऐसा दिखता है इसलिए उसकी अपेक्षा करने के लिए क्या कारण होगा ये कहना चाहते हैं नीचे टीका में देखिए दक्षिणायने मृदो विद्वान विषयः यहां दक्षिणायन में मृत जो विद्वान है विद्वान का अर्थ ये विद्या संपन्न है कर्मी नहीं है कर्मी के लिए तो दक्षिणायन मार्ग विहित है ये अकर्मी विद्वान है अर्थात तो उपासक है सगुणोपासक है सगुण निर्गुणु उपासक है सकिम विद्यालम नाती आ उत्तरायण मरण प्राशस्त नित्यव फल संबंधे न विद्या विधान संदेह ये विद्या विद्वान विद्याफल को अवश्य प्राप्त करता है अथवा नहीं करता है उत्तरायण को प्रदीक्षा करने की प्रसिद्धि लोग में है और फल जो है कार्मिक फल नियत होता है इसलिए ये विधान को देकर के विद्या का संबंध को देकर के और उत्तरायण की प्रसिद्धि को देकर के यहां संशय किया जो ऐसे संदेह होने पर दक्षिणायने भी मृत से ब्रह्मविदो विद्याफलम अवश्यं भावी भी साधनात्वाद आदि संगत दक्षिणायन में मृद होने पर भी जो ब्रह्मवेता है वो व्यवस्था बनाएंगे दक्षिणायन में मृद होने पर भी उसको फल वैसे ही प्राप्त होगा जो ब्रह्मविद है यह अपर ब्रह्मविद है ब्रह्म शब्द से आरती है ब्रह्म को लेना क्योंकि अब यह प्रसंग अपर ब्रह्म के ही चल रहा है इसलिए विद्याफलम अवश्यम भावी विद्या अवश्य होगा इति साधना पादादि संगति ऐसे सिद्ध किया तो ये पादादि का संगति ऐसे करना तो केवल आप उत्तरायण की स्तुति सुनने मात्र से एक कार्य नहीं होगा क्योंकि कर्म फल के अनुसार ही मार्ग प्राप्त होना है वो कोई दुष्ट जो है पापी उत्तरायण में मर जाता है तो उसको फल प्राप्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं होता है ऐसा भी नहीं माना जा सकता तब तो वो भी शास्त्र का विरुद्ध हो जाएगा और दक्षिणायन उत्तरायण को छोड़ करके कोई काल भी नहीं है हमारे पास अभी जो जो दक्षिणायन में नहीं जाएगा उत्तरायण में नहीं जाएगा उनको वो कब मरेगा तब तो? समस्या हो जाती है जो तृतीय पंथा है वो तो दक्षिणायन उत्तरायण तो जाता नहीं और हमारे यहां ब्रह्मज्ञानी है पर ब्रह्म वो भी कहीं जाता नहीं अब उनको भी तो मरना है तो है तो, है तो है हमारे पास छह छह महीना ही तो है अब वो दोनों को तो आपने मार्ग बना रखा है फिर बाकी का क्या करेगी इसलिए अब अव्यवस्था हो जाएगी इसका मतलब उससे अतिरिक्त समय मिलेगा नहीं अब उत्तरायण दक्षिणायण छोड़ करके कोई मर नहीं सकता अब ऐसे में फिर संक्रांति को लेना पड़ेगा बीच में जो उत्तरायण संक्रमण होता है और दक्षिणायण संक्रमण होता है उसके बीच के समय में ना उत्तरायण माना जाएगा उसको दक्षिणायण माना जाएगा तो वो दो दिन मिलेगा आपको मतलब जब उत्तरायण से दक्षिणायण का संक्रांति और दक्षिणायण से उत्तरायण की संक्रांति के बीच का जो दिन है अब वो दिन में भी पूरा नहीं होता संक्रमण का जो समय होगा वो छह सात घंटा जो भी होता है उतना मिलेगा और बाकी समय तो वो कोई मर नहीं सकता वो मरेगा तो फिर वो फल प्राप्त हो जाएगा ऐसे हो जाए इसलिए अव्यवस्था है पूरी अव्यवस्था लगेगी इसलिए वो निश्चय करना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है कि शास्त्र का कथन का वो पूर्वापर संबंध लगाना है तो इसीलिए हम पूर्व पक्ष दक्षिणायने मृदस से फलाभाव उत्तरायण अमरनाथम तो ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय रहेगा कि शास्त्र का अभिप्राय इसमें ये है पूर्व पक्ष का रहा कि ये दक्षिणायन में कोई मरे नहीं दक्षिणायन में मरने का प्रयास ना करें वो उत्तरायण में मरने का प्रयास करें ये वहां स्तुति से प्राप्त होता है इसीलिए दक्षिणायन तो त्याग्य है उत्तरायण ही प्राप्य है ऐसा ही उत्तरायण के लिए प्रयत्न करना चाहिए ये ये अर्थ निकलता है और सिद्धांत कहते हैं ये देखो ऐसे मानने में हेतु असिद्धे प्रयत्न न अतीय में मरने के लिए कोई अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है आप तो जो साधन करते हैं वो साधन का आपको फल मिलेगा वो फल जैसा जिस आयन में जाने से मिलेगा उस आयन में जाना है और उसके लिए अलग साधन करने की जरूरत नहीं जैसा होगा वैसा होगा अब दक्षिणायन में जाने जाते जाते हैं तो उसका फल मिल जाएगा तो उत्तरायण का छूट जाएगा ऐसा भी नहीं है ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए उसके लिए कोई हेतु नहीं और दक्षिणायन में जाने के लिए कोई उत्तरायण में जाने के लिए कोई अलग साधन का प्रतिपादन भी शास्त्र में नहीं है तो ये साधन करें वो साधन करें वो दक्षिणायन के लिए होता ऐसा नहीं कहा है वो तो कर्म ऐसा करते हैं उनके साधन ऐसा होता है तो विद्या या देवलोकहा ये कहा विद्या के द्वारा देवलोक प्राप्त होगा देवलोक तो उत्तरायण से जाएगा और कर्मणा पित्रलोगा पित्रलोक प्राप्त होगा वो दक्षिणायण से जाएगा ये दो व्यवस्था बताई है और कर्म और उपासना ही वहां साधन है ये अलग कोई साधन नहीं इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इसको बड़ा जो है गंभीर लेकर के अरे उत्तरायण में नहीं मरेगा तो सारा नष्ट हो जाएगा ऐसा अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं ऐसा होगी तो व्यवस्था नहीं होगी इसके लिए कहते हैं कि उत्तरायण इत्यादि से कहा भाषी में कहा था प्राशस्त्य ये प्राशस्त्य प्रसिद्धि अविद्व विषया अभी इसका उत्तर देंगे एक तो प्रशस्त है उत्तरायण मार्ग प्रशस्त है ऐसा है तो प्राशस्त्य प्रसिद्धि जो है ना जो प्रशंसा सुनी प् जाती है अविद्व विषय है ये आप जो बता रहे हैं कि अविद्वान के लिए है मतलब अविद्वान को यह कहा जाता है देखो ये दक्षिणायन के लिए आप कौन प्रयत्न कर रहे हो उत्तरायण के लिए प्रयत्न करो उत्तरायण जब प्राप्त तो होगा तो बहुत अच्छी अच्छी बात होती है और देवलोक प्राप्त होगा आप ब्रह्मलोक आदि जाएंगे इसीलिए दक्षिणायन से विमुख करके उत्तरायण की स्तुति की जाती है स्तुति क्या प्रहा है वो प्राप्त है बताने के लिए इसीलिए वो अविद्वान को उद्देश्य करके होता है वो विद्वान के लिए नहीं होता विद्वान को तो प्राप्त होना ही है वो अविद्वान को कहा जाता है देखो इसको ले लो क्योंकि वो यदू यदे तद तो विधि यदे ऐसा होता है जिसकी स्तुति की जाती है उसको विधान मान करके उसी के उसी को कर्तव्य मानना है वो कौन कर्तव्य मानेगा अब जो अविद्वान है कर्मकांड अविद्वान मान यहां कर्मी है तो वो कर्मी है वो दक्षिणायन के लिए कर्म कर रहा है उसको कहा जाता है देखो भाई दक्षिणायन के लिए क्यों कर्म कर रहे हो आप उत्तरायण के लिए करो ऐसे करके उत्तरायण की स्तुति है यह स्तुति का अभिप्राय होता है जिसको प्राप्त हो रहा है उसकी स्तुति करके क्या फायदा इसीलिए अन्य को अन्य में प्रवृत्त करने के लिए होता है इसलिए प्रशस्त प्राशस्त्य प्रसिद्धि अविद्व विषया अविद्वान को विषय करके प्राशस्त्य की प्रसिद्धि ऐसे मान जाए अब रह गई ये भीष्मिदा की बात तो भीष्म जब प्रतीक्षा दर्शनादि कहा भीष्म विधामय ने प्रतीक्षा की है तो अब क्यों किया होगा उन्होंने प्रतीक्षा क्योंकि जब यदि उत्तरायण दक्षिणायण में वर्भी जाता है तो भी उनको उत्तरायण का फल होना था वो तो बहुत सिद्ध योगी थे तो उनका वो फल होना था तो फिर उन्होंने प्रतीक्षा क्यों की अब जबकि बहुत दिन तक मतलब वो लगभग जो है ना सत्तावन दिन वो पड़े रहे उधर वो सरसैया में इतने दिन से सरसैया में पड़े रहना बहुत कष्ट होता है और लोगों को सेवा करने वाले को भी मुश्किल होता है तो क्या जरूरत थी तो जैसा भी हो गया तो फिर चले जाते तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ उन्होंने प्रतीक्षा की और इन्होंने ये कहा भी है कि हम उत्तरायण में आने के बाद में फिर वो तिथि भी उन्होंने बताई ये सब महाभारत में है तो अष्टमी तीदी को जो दिन में वो जाएंगे इत्यादि भीष्मा अष्टमी जिसको कहते हैं तो इत्यादि करके वहां उन्होंने वर्णन किया और आपको अनुशासन पर्व में ये मिलेगा भीष्म का जो समय दिन इत्यादि का निश्चय किया है और उसके बीच में उन्होंने कभी उपदेश भी दिया ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश है अनुशासन पर्व में वही आता है जो सरसैया में युधिष्ठिर को उपदेश दिया था तो मंत्रों का उपदेश विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश दिया और बहुत सा अनुशासन कार्य संबंधी उनका जो अनुभव है राजनीति में उसका भी उपदेश युधिष्ठिर को भी दिया और जो भी वहाँ अर्जुन इत्यादि जो भी थे सबको दिया और भगवान श्रीकृष्ण के साथ भी उनका संवाद है ऐसे सब है कुंदी के साथ संवाद है इत्यादि तो ये सब कार्य उन्होंने सरसैया में लेटे हुए किए तो उसकी क्या जरूरत है तो उसके लिए उत्तर बोल रहे हैं कि ये जो भीष्म के है ना उसमें ये इतिहास के अनुसार है और वो बड़े शिष्ट व्यक्ति थे उन्होंने शिष्ट को पालन करने के लिए ऐसा किया तो प्रतिपालनम आचार प्रतिपालनार्थम भीष्म जी ने जो उत्तरायण की प्रतीक्षा की है मान आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे उन्होंने प्रतीक्षा की है, वो इसलिए किया वो प्रतिपालन किया आचार प्रतिपालनार्थ, आचार को बनाए रखने के लिए मैंने शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए और शिष्टाचार को कैसे बनाए रखेंगे क्योंकि उनको पहले तो स्वेच्छा मृत्यु प्राप्त थी पिताजी ने जो आशीर्वाद दिया उससे उनको स्वेच्छा मृत्यु प्राप्त अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे अब जब अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करते हैं कर सकते हैं तो वो दिखाना चाहिए कि हमें अच्छे को प्राप्त करना चाहिए अब इच्छा से पहले भी जा सकते थे बाद में भी जा सकते हैं तो वो बाद में अच्छा है तो उसी को उन्होंने ग्रहण किया तो इच्छा मृत्यु को परिपालन करने के लिए आचार का प्रतिपालन होता है प्रतिपालन हम आचार प्रतिपालनार्थम एक तो आचार के प्रतिपालन के लिए किया और दूसरा जो है पिदृ प्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनाथ और पिता का जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद का आदर रखने के लिए कि तो पिता ने आशीर्वाद दिया है उसका जो पिदृ प्रसाद से लब्ध स्वच्छंद मृत्यु ख्यापनार्थम स्वच्छंद मृत्यु है उनको प्राप्त है तो इसीलिए उसको जब प्राप्त किया उन्होंने तो पिता का वजन का भी आदर हो गया और स्वयं भी लोग आचार के अनुसार उत्तरायण में जाना अच्छा मानते हैं तो उनको स्वतः जाने की इच्छा प्राप्त है इच्छा मृत्यु प्राप्त है वो वर प्रसाद के अनुसार विशेष अवस्था में ये हुआ इसलिए वो सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रकार से कर्म जिसको प्राप्त नहीं है वो कैसे करेंगे वो तो कभी भी जाएगा अब इनके लिए विशेष प्राप्त हुआ है ऐसा कर्म फल उनको प्राप्त है जिसके अनुसार वो इच्छा मृत्यु को दिखा करके और उत्तरायण में जाना उचित है ऐसा दिखा करके आचार का पालन करते हुए ऐसे किया है बस इतना ही है ऐसा नहीं कि पहले जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा ऐसी बात नहीं है चलिए पिद प्रसाद लब्ध पिता के प्रसाद से मैंने पिता प्र... प्रसन्न होने के बाद में जो स्वच्छंद मृत्यु प्राप्त हुई थी उसको ख्याभन करने के लिए इसको लोग को बताने के लिए की पिताजी ने देखो पिताजी ने जो वर्ण दिया वो वर्व काम कर रहा ऐसे करके दिखाना था कि वो यदि ऐसे ही मर जाते तो लोग बोलते रहे उनके पास वर था पिताजी ने वर दिया वो कोई काम नहीं किया ऐसा सोच सकते हैं लोग इसलिए लोगों को भी थोड़ा दिखाना होगा और भी काम था ये जो उपदेश देना था और युधिष्ठिर के राजा बनकर के देखकर के वो जाना चाहते थे क्योंकि उनका और भी एक प्रण था और भी एक प्रतिज्ञा थी उनका कि जब तक मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देखूंगा तब तक मैं शरीर में बना रहूंगा हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा ये भी उन्होंने प्रण दिया था तो ये भी निश्चय करना था ऐसे सब कहे तो है क्योंकि अब बीच में छोड़ के गएंगे युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ तो युद्ध समाप्त हुआ तो हुआ ही नहीं ना अब आगे युद्ध चल रहा है तब तक वो सरसैया में दसवां दिन पड़ गया तो उसके बाद तो चले गए तो अभी सुरक्षित तो नहीं है सुरक्षित नहीं किया गया तो सुरक्षित हस्तनापुर को सुरक्षित करके जाने का प्रण भी उनका था तो वो भी पालन करना था तो युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राजा बन गया राजा बनने के बाद सब मार्गदर्शन उपदेश अनुभव सब दिया और उसके बाद में सब विधान बताया और युद्ध करने के बाद में जो लोग बचे थे उन्होंने उनका उन्हों क्रिया कर्म कराया तो ये सब के लिए इंतजार करना आवश्यक था तो युद्ध के बीच में ये सब हो नहीं सकता युद्ध के बीच में कैसे उपदेश देते और बहुत मुश्किल से युद्ध के पहले तो भगवदगीता उपदेश दिया ऐसा मानते हैं तो उपदेश दिया है भगवान ने बाकी का उपदेश का कहां समय है वहां सब युद्ध लड़ने में लगे उन्हें क्या उपदेश देंगे इसीलिए उस समय नहीं किया यह सब कारण था उनके पास जब इच्छा मृत्यु थी तो रह गए उसमें क्या इसीलिए वो स्वच्छंद मृत्यु का यह वरदान इस प्रकार माना जाता है अब श्रुदी का तीसरी बात है श्रुदी का अर्थ श्रुदी ये जो आपूर्यमाण पक्षादान षड़े दिमासान इत्यादि आया श्रुदी में भी इसी की प्रशंसा की गई है तो श्रुदेश अर्थम वक्ष्य श्रुति का अर्थ तो आगे आपको बताएंगे आदिवाहिका स्थल लिंगादिति आगे तीसरे पाद में जो चतुर्थ सूत्र आएगा अधिकरण आएगा उस अधिकरण में इस श्रुति का तात्पर्य विस्तार से बताने वाले अब वो वहां ही विचार करेंगे यहां उसको लेके कोई प्रयोजन नहीं टीका में देखिए नीचे से चतुर्थ पंक्ति में है यत्त तो भीष्म से प्रतीक्षा कि पूर्ववादि ने कहा था कि भीष्म की प्रतीक्षा उत्तरायण के लिए जो प्रतीक्षा है ये भी एक प्रमाण बनता है शिष्टाचार भी प्रमाण बनता है क्योंकि स्मृति स्मृति सदाचार इसको प्रमाण मानते हैं है, तो भीष्म के शिष्टाचार को पूरे लोग मानते हैं जो जो जानते हैं कि भीष्म ने ऐसा ऐसा किया तो भीष्म बहुत बड़े महान हुए हैं तो उनके शिष्टाचार को माना जाता है ऐसे करके प्रश्न करने पर उसका उत्तर में ये भीष्म इत्यादि का वजन उत्तरायण मरणम प्रशस्तम इति अविदुषाम अभिज्ञाभिभन रूपो व्यवहारः कि ये जो उत्तरायण मरण प्रशस्त है ये श्रुति ये जो लोग में प्रसिद्धि है ना ये अविद्वान को दृष्टि में रखकर के कहा गया अविद्वान है जो सामान्य व्यक्ति है उनको ऐसा बताया जाता है देखो उत्तरायण में जाना अच्छा है उत्तरायण के अनुकूल कर्म करो साधन करो हम लोग सभी बोलते रहते हैं जो अच्छा काम है उसी में लगाने के लिए कोशिश करते इसीलिए ऐसा ये प्रसिद्ध हो गया यह व्यवहार प्रसिद्ध हो गया तत्पालन द्वारा सदाचारे और भीष्म भीष्मय ने क्या किया कि ये जो उत्तरायण की प्रशस्ति है उसको परिपालन करेंगे तो लोग सदाचार में बने रहेंगे मैंने लोग जो है उसको देकर के अरे देखो भीष्म ने भी अपने सरसैया में रहते हुए भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की इसलिए हमें भी उत्तरायण के लिए अनुकूल कर्म करना चाहिए उत्तरायण जाने उत्तरायण में मार्ग में जाने का प्रयत्न करना चाहिए ऐसा लोग उसको सदाचार मानेंगे सदाचार मान के यद्य आचार्य श्रेष्ठ तरोजन इस न्याय से वो अवश्य ही उसका परिपालन करने का प्रयास करेगा ये विश्व विदाम करना चाहते थे क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु आदि प्राप्त थे इसलिए वो जैसा चाहते थे तो वैसे कर सकते थे कोई भी दिन वो निश्चय कर सकते थे इसलिए पहले ही उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे दिन में ऐसे जाएंगे ऐसे तिथि को जाएंगे सब उन्होंने बोल दिया था तो वो इसलिए उनके इच्छा के अनुसार हुआ ऐसे कुछ लोग अभी भी है जो इच्छा मृत्यु करते हैं इच्छा मृत्यु में उनको पहले इज्ञात हो जाता है हम ऐसे समय पर जा रहे हैं इत्यादि तो इसीलिए उस सदाचार को बनाए रखने के लिए तान प्रवर्तितुम उन अज्ञानियों को व्यवहार दृष्टि से उत्तरायण में प्रवृत्त करने के लिए तस्य काल क्षण इसीलिए काल की की ये माना जाता है वहां भी ऐसे लिखा महाभारत प्रतिपालनस्य गत्य। और उस प्रतिपालन का और भी हेतु है ये जो पितृ प्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्यु ये, ये दिखाने के लिए पिता के पिता के प्रति आदर दिखाने के लिए और लोगों को ये ख्यापन करने के लिए की देखो मेरे पिताजी ने जो आशीर्वाद दिया उसका फल देखो इतना दिन तक मैं इच्छा मृत्यु जब इतने तीर लगने के बाद कौन जीवित रह सकता है कोई नहीं सकता तो बहुत कठिन और उतना दर्द सहन करते हुए भी उन्होंने जीवन चलाया ऐसा है तो ये महाभारत में है तो वो पिताजी की जो है स्तुति भी हो जाएगी पिताजी की जो पिताजी के जो वर है उसकी प्रसिद्धि भी हो जाएगी ये भी है और जो जो हमने कहा ये हस्तिनापुर को रक्षा करने की जो बात थी व्यवहारिक दृष्टि से उसका भी परिपालन हो गया ये सब कारण है उनके लिए ऐसा करने का उत्तरायण मार्गपर्वत्वेन मार्ग पर्वत्व अवेक्षणीय श्रुदी श्रुदम इत्युक्तम और अभी श्रुदि में जो उत्तरायण मार्ग पर्व रूप से प्रतीक्षा करने की बात कहते हैं या उत्तरायण मार्ग को ही मान करके श्रेष्ठ मान करके श्रुदि कहती है तो उसके विषय में आगे कहेंगे का तत्कु दो दक्षिणायन मृदो विद्वान विद्या फल मापनुयाद इत्या ऐसे स्थिति में दक्षिणायन में मृद जो व्यक्ति है सुधी के अनुसार उस विद्वान को उत्तरायण का फल कैसे प्राप्त हो सकता है तो तब तो फिर उत्तरायण में मरने वाले को दक्षिणायन का फल भी प्राप्त हो तो वो वो भी हो सकेगा तो वो आगे कहेंगे ऐसा भी होगा इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं बोलते ये जो वाक्य है इसका हम अर्थ बाद में करेंगे इसके लिए अधिकरण ही आने वाले हैं न ही कालवादिनी श्रुति किंतु आदिवाहिक देवता इत्यादि अधिकरण ये प्रसिद्ध अधिकरण है इस पाद में ये आगे जो पाद आने वाला है उसमें प्रसिद्ध है ये आदिवाहिक ऋण को ये विशेष बात है इस आदिवाहिक सिद्धांत को यहां स्वीकार किया है शरीर माना फिर आदिवाहिक शरीर माना और काल में देवता माना इत्यादि जो मीमांसा शास्त्र में है उसको सब अनुसरण किया है आगे टीका देखिए काल एव अ प्राधान्य न उच्य न आदिवाही देवता इति स्मृति माश्रित्याशंकत है अब भगवदगीता स्मृति को लाते हैं क्योंकि भगवदगीता स्मृति जो है अब इसके विरुद्ध में खड़ी है ऐसा लगता क्यों वहां भी आखिर जो शुक्ला षणमासा उत्तरायण इत्यादि कहा जो अष्टमाध्याय में कहा अब उसमें भी देखा जाए तो वहां उत्तरायण दक्षिणायण की कथन है और उसके पहले भा... जो है भगवान स्वयं कहते हैं यले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना प्रयादायांित कालम वक्ष्यामि भरदर्शन स्पष्ट रूप से कहा कि मैं काल का कथन करने जा रहा यत्र काले जिस काल में अनावृत्ति को और आवृत्ति को प्राप्त होता है योगी लोग उस काल का मैं कथन करने जा रहा हूं ऐसा करके वहां प्रतिज्ञा करते हैं भगवान तो इसको क्या करेंगे अगे? अब पूर्व पक्ष पूछ रहा है यह तो काल की बात हो रही है आप जे काल को बदल करके काल के प्रधानता ना मान करके आदिवाहिक देवताओं के, के प्रधानता मानना चाहते हैं यह संभव नहीं है स्मृति के अनुसार संभव नहीं क्योंकि स्मृति में काले करके स्पष्ट कहा तो इसका क्या करेंगे तो उसी के लेकर के आशंका करते ननु इत्यादि से यले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना प्रयादायादितम कालम वक्ष्यामी भरदर्शभा ये जो वाक्य है इसका अर्थ स्पष्ट है अब यहां आपको मालूम पड़ेगा कि कभी कभी जो हम सुनते हैं जो मानते हैं और एक जैसा दिखते उसमें भी शास्त्रार्थ विचार में विशेष ध्यान देकर के निश्चय करना चाहिए वहां का प्रसंग भी देखना चाहिए कि कौन सा प्रसंग में वो कहा गया है वो भी देखना चाहिए शब्द शब्द में समानता रहने पर या कुछ आशय में समानता रहने पर तात्पर्य वैसा ही होना जरूरी नहीं होता है ये विषय आपको यह मालूम पड़ेगा कि ऐसा ही जैसा पहले भी हुआ था कि शास्त्रार्थ में वाक्यार्थ के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं हो गई थी ऐसा ही यहां तो वैसा दिखता है पूर्व पक्ष का अभिप्राय से यह भी उसी काल को बता रहे हैं। कि उत्तरायण दक्षिणायन ऐसे ही लोग सब व्याख्या भी करते हैं स्मृति को, को लेकर के भी उत्तरायण दक्षिणायन की व्याख्या ही करते हैं जो दिखाई देते हैं वैसा ही होता है किंतु यह जो श्लोक है यह श्लोक से क्या निकलता है पूर्व पक्ष अभिप्राय में आशंका का, का कारण यह है कि काल प्राधान्य न काल को प्रधान मान करके उपक्रम किया भगवान ने कथन करना आरंभ किया यत्र काले ऐसा बोल करके किया तो काल को वक्रम किया काल की प्रधानता है और अहरादि काल विशेष स्मृतौ अपुनरावृत्त नियमित और वहां अहरादि काल विशेष को कहा दिन आदि को काल विशेष को कहा अग्निर्ज्योतिर शुक्ल ऐसा अह दिन को लेकर के कहा दिन आदि काल विशेष को वहां ऐसे स्मृति में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और किसके लिए है अनावृत वो अनावृत्ति के लिए वो अर्चित जो अह शुक्ला इत्यादि कहा और आवृत्ति के लिए धूमो रात्रि सदा कृष्ण ये भी कहा तो आवृत्ति के लिए अनावृत्ति के लिए यहां पुनर्जन्म के लिए और अपुनर जन्म के लिए दोनों के लिए कहा वहां दिखता यही है कि उपासक के लिए देवयान मार्ग है और जो कर्मकांडी है उनके लिए दक्षिणायन मार्ग है दक्षिणायन मार्ग में जाने से वापस आएगा और देवान मार्ग जाने पर वापस नहीं आएगा यह वहां दिखाई पड़ता है तो इसीलिए यह नियमित किया गया अब ऐसे स्थिति में इसका आप स्वीकार नहीं करते हुए कथम रात्रो दक्षिणायनेवा प्रयादो अनावृत्ति में तो ऐसे स्थिति में आप ये कैसे कह रहे हैं कि रात्रि में दक्षिणायन में मृत होने पर भी विद्वान उपासक वो अनावृत्ति को प्राप्त करता है अर्थात देवयान प्राप्त करता यार अनावृति मन सब अनावृति वाले नहीं है वहां जाके ब्रह्म लोग पहुंचेगा तब अनावृत्ति की संभावना है तो वो वो कहा गया है वहां विशेष रूप से तो ये कैसे संभव है तो इसका विरुद्ध हो रहा है ये तो दक्षिण आयन में मर रहा है उस काल में मर रहा है और उत्तरायण का फल प्राप्त हो रहा अब गीता शास्त्र का यह विरुद्ध है तो इसीलिए अनावृत्ति आयात इत्यादि जो कहा उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं तो अत्र उच्च देकर के इसका उत्तर देना चाहते हैं तदुत्तर सूत्र अवतार है कहा उसका उत्तर रूप से सूत्र का अवतरण देते हैं ये अवतरण है सूत्र का अवतरण है पूर्व पक्ष दिया योगिन प्रति स्मार्ते स्मे चे सूत्रकार कहते हैं कि योगिना प्रतिज स्मर ये जो स्मरण है ये अग्नि ज्योतिर शुक्ला ठण्माशा उत्तरायण धूमरात्रि सदा कृष्ण इत्यादि ये जो स्मरण है ना स्मृति में आया ये तो योगी के लिए है योगिना योगी के लिए है वहां आप प्रसंग देखो वहां किसके संबंध में कही वो उपासना के संबंध में नहीं कर रहा वहां चर्चा है योगी के संबंध में वो जो अध्यात्म योग इत्यादि के संबंध में चर्चा करके वो जो योग साधन करेगा उसके संबंध में वहां चर्चा है इसीलिए यहां वो प्रसंग में इस प्रसंग में थोड़ा अंदर है और यहां तो श्रौद उपासकों के विषय में चर्चा है श्रौद उपासक जो निर्गुणोपासक है और सगुणोपासक है अपर ब्रह्म के उपासक है उनके लिए उनके लिए कहा गया वहां उस प्रकार की चर्चा नहीं है वहां तो योगी होंगे बारे में है योगी ना ऐसा कहा तो योगियों के प्रति स्मर्यते योगियों के प्रति वो कहा गया इसलिए उसका विषय अलग होने से इसमें कोई विरोध नहीं आता कि विषय एक हो तो विरोध आता है कि वहां जो कहा गया वो योगियों के लिए अब योगियों के पास ऐसा होता ही है अब वो जिस समय जाना चाहते हैं वो योगी उसी समय शरीर त्याग हैं योगियों में विशेष सिद्धि प्राप्त होती है तो इसीलिए वो शरीर त्याग करके जाते हैं और यदि और जो धूमादि कहा वो कर्मयोगियों के लिए कहा कर्मयोगी होते हैं उनके लिए कहा और यहां जो श्रौद में प्रसंग है ना ये कर्मयोगी के लिए है ना उस प्रकार के जो योग साधन कर रहे हैं अध्यात्म विद्या इत्यादि जो योग साधन कर रहे हैं अष्टम अध्याय में वो योग साधन के लिए भी नहीं है इसलिए विषय अलग हो गया ये विषय अलग होने से ये जो उपासक है उनके बारे में वहां चर्चा नहीं जो स्मृति में कह रहे हैं ये उपासक नहीं है ये योगी भी नहीं है तो योगि प्रतिज स्मरिये क्यों ऐसा कहा क्योंकि स्मार्ते स्मारते चेते मानी ये जो दोनों है ना सांख्य और योगी सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दोनों स्मार्थ दर्शन है स्मार्थ दर्शन माने स्मृति का अनुसरण करने के करने वाले तो ये योगी योगियों के संबंध में जो चर्चा भगवान ने अष्ट ष्टाध्याय में किया सप्तम अध्याय में किया अष्टम अध्याय में किया ये सब बहुत सारे चर्चाएं वहां है तो ये सारे स्मृति के संबंध में सांख्य और योग का है ये वेदांति के बारे में नहीं बोल रहा है यानी स्रौत उपास के बारे में नहीं कह रहा है इसीलिए वो अलग हो जाता है स्मारते चेते इसका अर्थ है कि ये इत्यादि का है वो स्मार्त है ऐसा कहा क्योंकि ने देते पार्थ जानन योगी मुख्यधिगना इत्यादि वाक्य आता है वहां योग युक्तों भवार्जुना योग युक्त करने की दृष्टि से वहां बोला तो वहां कर्मयोग को भी लिया और उपासना ये जो योग साधन है उसको भी लिया तो ये दोनों जो है ना सांख्य योग और जो पतंजलि योग ये दोनों योग जो योग विधि ये स्मार्त मानते हैं स्रौत नहीं अभी हम श्रौत और स्मार्थ का विभाजन कर दिया कि ये दोनों के अलग अलग फल होंगे जो स्मार्थ है वो अलग होगा स्मार्थ और जितने आगम शास्त्र के वेता होते हैं वो भी सब स्मार्त में आता है जो आगम है आगम वैष्णव है शाक्त है शैव है ये सब स्मार्त में आते हैं तो उनका अनुसरण करते हैं और श्राउद में ये ये जो बताए गए उपासनाएं हैं जो शास्त्र में वेद में विहिद है उन उपासनाओं को लेते हैं और उन उपासनाओं को ये वहां नहीं कर सकते और उसको यहां नहीं कर सकते क्योंकि वहां के मंत्र विधि इत्यादि अलग है और यहां होता है और ये जो आप योग साधना हट योग इत्यादि में करते हैं ना उसमें श्रौद मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है वो तो प्राणायाम करते हैं ध्यान करते हैं कोई कोई ओंकार उपासना करते हैं और कुछ लोग जो है जो तंत्र विद्या के साथ यानी आगम के साथ जुड़े हुए हैं वो कुछ ग्रीमादि मंत्र का प्रयोग करते हैं अन्यथा कोई मंत्र शास्त्र का वहां प्रयोग नहीं होता और जो श्रौद संबंधी आचार विचार यानी नित्य कर्म है उसका भी योग शास्त्र में प्रयोग नहीं दिखता योग में भी सांख्य में भी नहीं दिखता ज्ञान ज्ञान तो होता है ज्ञान के विचार तो है लेकिन इस प्रकार के आचार विचार में वो अलग हो जाते हैं अब ये आचार विचार वाले और उनके ये कि कर्म होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता इसीलिए ये जो हट हो या तंत्र हो या मंत्र योग हो ये जो तीन प्रकार के योग बताए लय योग हट योग राजयोग इत्यादि ये सारे योग विधि ये अलग परंपरा के हैं और उनके मंत्र विधि आदि सब अलग हो जाते हैं तो वो ये नहीं प्राप्त करता ये वो नहीं प्राप्त करता इसलिए दोनों को अलग कर देते हैं और उनके लिए काल विधान करना ठीक है क्योंकि वो काल विधान के अनुसार करेंगे वो वो उसी को प्राप्त करेंगे वो कोई हमारे जैसे संध्या वंदन इत्यादि उनका नहीं है ना वो कोई योग शास्त्र में ऐसा कहा नहीं योग का कोई भी ग्रंथ में अब हटयोग प्रदीपिका ले लो या पतंजलि योगदर्शन दे दो या व्यासभाष्य ले लो उनके कोई भी विधि में नहीं है शिव संहिता में थोड़ा बहुत है धारणा को लेकर के शिव की भक्ति करने का इत्यादि थोड़ा बहुत विधान है भक्ति को तो माना है भक्ति को योगी मानते हैं लेकिन वो श्रौद भक्ति नहीं है ये जो भक्ति यहां है उस प्रकार के श्रौद भक्ति नहीं और भगवान गीता में तो सभी का किया है सभी को लेकर कहा कोई वहां कर्म को भी लिया और जो वेद के संबंध में भी कुछ कर्मों को कहा दान इत्यादि कर्मों को कहा और योग के संबंध में बहुत सारे कहे कर्म योग का संबंध में भी कहा भक्ति योग ज्ञान योग सब जोड़ दिया उन्होंने इसीलिए भगवान के अनुसार ये सब अलग अलग मार्ग होते हैं अलग अलग फल प्राप्त होते हैं जैसा जैसा होगा वैसा प्राप्त होगा इसीलिए इन दोनों को एक ना समझे तभी यहाँ व्यवस्था बनेगी इसलिए सूत्रकार ने कहा अभी ठीक है देखिए अक्षर तो पर ब्रम् योग है लेकिन वो योग अक्षर पर ब्रम को योग के साधन के द्वारा प्राप्त करने के लिए कहा उस विधि से डाला गया वहाँ तो जो भी प्राप्त करेगा तो अब समाधि को प्राप्त करके ब्रह्म को ही प्राप्त करता ब्रह्म को प्राप्त करेगा इसका मतलब वही मार्ग को कहा ऐसा नहीं होता वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कहा है ये अवश्य है आ, वो अंत में किया है लेकिन बीच में बीच में आप जो देखेंगे जहां अग्नि ज्योति रहा शुक्ला सन्माशा इत्यादि का, वो प्रकरण अलग है वो योगियों के संबंध में कहा इसलिए तस्मा योगी भवा अर्जुना ये करके अंत में समाप्त करता है उस दृष्टि से कहा और वो उपासना के बारे में इसलिए कहा अक्षर ब्रह्म का अच्छा क्योंकि पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था उसी के अनुसार से वो अनुसार उसी का व्याख्या किया व्याख्या करके जो ष्ट सप्तम अध्याय में कथन किया उसको इधर लाया ब्रह्म के बारे में कथन है लेकिन वो प्राप्ति का साधन अलग अलग है अलग अलग करके कथन है अब कर्म योग को दिया जाए तो कर्म योग अलग होता है कर्म कर्म योग आपको स्तरी में कहीं भी नहीं मिलता कर्म योग तो अब गीता के अनुसार या अन्य कोई आगम ग्रंथ के अनुसार पुराणों के अनुसार सब माना जाता है इसलिए योग में इसमें अंतर है वो टेक्निकल डिफरेंस है उसको मानना पड़ेगा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें यहां से आप देखेंगे तो कर्म साधन के दृष्टि से दोनों अलग अलग है ऐसा नहीं किया जाता इसलिए मैंने कहा ना ये योग साधन में ये मानते नहीं इसका मतलब योग खराब है ऐसा नहीं है वो तो योगी उनके स्तुति करते हैं भगवान और हमारे यहां भी भाष्यकार ने भी सब जगह किया जहां करना था योगी लोगों को प्राप्त होता है ऐसा कहा इसलिए विषय अलग होने से ये वहां ऐसा नहीं है अब ये इसलिए मैं बोला ना यहां कभी कभी सूक्ष्म विचार वाक्य को लेकर ना होने से लोग ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि समान है ऐसा करके समझ लेते हैं ऐसे ही व्याख्या भी करते हैं लेकिन ये यथार्थ नहीं होता है वो उसमें भेद करके जानना पड़ेगा कि जब सप्ताह आपका ज्ञान सही होता है तो जब तक ये पहले भी मैंने कहा ब्रह्मसूत्र आदि का अध्ययन नहीं होगा तो आपकी इसके विषय में चर्चा नहीं प्राप्त होगी और गीता में भी भाषा में भी ये चर्चा नहीं है वो यही है यहाँ सूत्र भी है और उस पर विचार करके ये सूक्ष्म दोनों में भेद कर दिया कि ये मार्ग को लेकर के निश्चय करना आगे भी आपको और स्पष्ट हो जाएगा यहां किस मार्ग को लेकर कह रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है वो उसमें करने नहीं होता है ऐसा नहीं है वो जो कहा है उसी के अनुसार होगा जो जैसा कहा है ना उसी का अनुसार होगा स्मार्ट करने से उसमें जाएगा स्मार्ट का अर्थ मतलब वो योगी है योगी है तो साधक है साधक है तो उसी के लिए कहा गया है स्मार्ट कर्म का आप क्या समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं स्मार्ट का आप जो है ना स्मार्ट जो आप समझ रहे हैं वो अलग है अभी यहां देखो यहां उपासना अभी स्रउदी है तो श्रौद होकर के वो जा रहा है और जो दक्षिणायन में जा रहा है वो भी स्रउदी है दक्षिणायन में जो जा रहा है वो भी श्राउद कर्म कर रहा और उत्तरायण में जा रहा है वो भी श्राउ दी मन स्मृति के अनुसार कर्म कर रहा और स्मार्थ जो है वो भी उसमें भी भेद है उसमें भी ये दो प्रकार के हैं तो उसमें भी वो दोनों भेद करके भगवान ने उसमें कहा आपको कैसे पता चला है? तो नहीं कहा नहीं आया आप महाभारत पढ़ा भीष्म का पूरा दिनचर्या देखा आपने हाँ पहले पढ़ के देखिए वो कितने बड़े योगी थे और कितने बड़े साधन किया और उनका नित्य कर्म क्या था आप देखे ना पढ़ के ऐसे खाली महाभारत सीरियल लेकर के महाभारत नहीं समझना हाँ तो नित्य कर्म पर क्या है और वो कितने जगह किया और कितने सारे यज्ञ कराए और सबका विधान किया और ये बहुत सारे उनके नृत्य थे ये विषय जो है ना ये विषय आप जब अभी प्रतिपदा को चर्चा होंगे तब प्रतिपदा में प्रश्न रखना वहां चर्चा करना वो ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। या आप जो है कोई लड़ाई विष्णु विश्वविद्या की लड़ाई आपने देखी है अब सोचा विश्वविद्यालय सुबह सुबह उठकर के लड़ाई करने शुरू कर दिया ऐसा नहीं उनका पहले नित्यकर्म क्या है उन्होंने क्या क्या आचरण किया ये महाभारत एक बार पढ़ी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा और उसमें दुर्योधन का भी दुर्योधन का भी नित्यकर्म बताया वो क्या क्या करते है ऐसा नहीं है कि वो अब भागवत में जैसे भगवान का है कितने लोगों को मालूम है भगवान का नित्य कर्म क्या था भागवत में वो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे प्रतिदिन उनका जो है चार बजे उठकर के ध्यान करना ये करना अग्निहोत्र करना दान करना ये सारे वहां वर्णन है वो तो उसका उसका कारण बता दिया ना वो तो उनके अंदर जो तपस्या है जो आ, न, फल है उसी के अनुसार वो कर रहे हैं वो तो उनके जो है इच्छा मृत्यु का वर्ण उनको प्राप्त हुआ था और कितने सारे उपासना यही तो मैं बोल रहा हूं आपको क्या पता है आपको उपासना कितने किया उनको कैसे पता है आप, आ, आप बोल रहे हैं कि जैसा वर्णन आप देखो ना जाके मैं बोल रहा हूं जाके पढ़ के देखो उन्होंने क्या क्या उपवास उपासना उनका जो जन्म से उधर से देकर करके क्या क्या उन्होंने किया क्या क्या संस्कार उनका हुआ ये देख करके बताओ ऐसे सुनकर के पूछने से कैसे मैं बता सकता हूं अब उसका उत्तर क्या होगा कि मैं हां कहूं कि ना कहूं क्योंकि अब उसमें आप देखा ही नहीं उन्होंने क्या किया है इसलिए का मत समझो उसमें पहले मूल पढ़ना पड़ेगा आपको कि वो क्योंकि उनका जो वर्णन हमको मिलता है हम जो देखते हैं सीरियल में देखते हैं सिनेमा में देखते हैं वो नहीं है वो वो तो सिनेमा वाले सीरियल वाले क्या क्या कर देते हैं हाँ, वो पहले आचार विचार उन्होंने क्या क्या किया देखो और सभी से कराया या कुंती का कुंती का इतने सारे वहां शिव का अनुष्ठान कितने सारे बता दिया कुंती देवी का ये कहीं सीरियल में दिखाई नहीं पड़ेगा आपको वो सीरियल तो सीरियल दूसरे ढंग से बनाते हैं उसको देखकर नहीं समझना महाभारत महाभारत तो एक बार पढ़ो और मैं हमेशा कहता रहता हूं जो भी हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं सामान्य हिंदू धर्म को मानने वाले भी उनको एक बार महाभारत आद्यंत पढ़ना चाहिए और यदि वो पढ़ते हैं हिंदू धर्म के बारे में कोई संशय नहीं रहता कोई प्रकार का संशय नहीं रहेगा किसी भी विषय में इतना सब कुछ उसमें है इसलिए व्यास जी ने स्वयं कहा कि इसमें जो नहीं है ये नहीं है दुनिया में और ये इसमें जो नहीं है वो आगे नहीं आ सकता वो कब कहते सारे कुछ देखो आप व्यवहार के विषय में देखो आध्यात्म के विषय में देखो आप तो भगवत गीता भी उसमें है विष्णु सहस्र उसमें है शिव सहस्राम उसमें है कितने सारे मंत्र है उसमें कितने सारे विधान है उसमें आ, कर्म विधान है मादाओं के लिए अलग है बच्चों के लिए अलग है और सभी वर्ग के लिए है चार वर्णों के लिए अलग अलग विधान है ये सब आपको कहां सीरियल में दिखाई पड़ेगा इसलिए ऐसा मत समझो तो अभी होगा तो आप बाहर प्रथम से लेके एक बार पूरा पढ़ो तो कभी भी आपको ये नहीं होगा हमारे गुरुजनों ने भी ऐसा कहा था हमने पूरा किया हम पहले अपनी भाषा में पढ़े थे एक बार फिर दोबारा इसमें पढ़े अभी भी कभी भी करते रहता हूं क्योंकि महाभारत इतना स्पष्ट है हमारे संस्कार को चरित्र को लेकर के ये दुनिया में और कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा कोई पुस्तक में नहीं मिला क्योंकि कोई कोई विस्तार करता अलग अलग ये तो उन्होंने सारे का समुच्चय किया सभी पक्ष को बताया कोई पक्ष ये मानने वाले और कोई ये नहीं मानने वाले उसके लिए क्या करना इसके लिए क्या करना इतना सारा विस्तार है और वह कोई सभी जाति के लिए सभी वर्ग के लिए सभी वर्ण के लिए सभी देश काल के हिसाब से का और इतने सारे देशों का वर्णन है सब उस समय क्या क्या स्थान थे स्थानों का वर्णन है नदियों का वर्णन है उसमें कैसे पूजा करना बहुत विस्तार है इसके बारे में इसलिए मैंने बोला ये यहाँ का विषय करेगा तो अभी हमारा समय नहीं है इसका ये अलग विषय है आप जब हम चर्चा करते हैं छुट्टी के दिन में ऐसे विषय को अब पहले पढ़ना पढ़े बिना मैं चर्चा नहीं करूंगा अब खाली देखकर के चर्चा नहीं होगा तो पहले आप पढ़ो और देखो सबका और उससे बहुत मार्गदर्शन मिलता है इसलिए मैं बोलता हूं वो पक्का हिंदू तब बनता है जब वो महाभारत को पूरा समझे वो इतना सारा तो उसका प्रश्न उत्तर वो इसी में करना ठीक है अब देखिए भाष्यकार भी देखिए कितना सुंदर संक्षिप्त में उन्होंने बोला कि ये भीष्म विधान का प्रतिपालन का उद्देश्य क्या क्यों ऐसा किया तो ये बहुत बता ही दिया अब उसमें क्या आ, दो मत हो सकता और कोई है नहीं अब वो नहीं किया बोल रहे हुए तो आप देख के भी ना बोल रहा इसलिए भी बोला तो देखना पड़ेगा वो किया है कि नहीं किया तो किया है बहुत किया हां बहुत बड़े तपस्थे तो इस प्रकार से ये योगियों का और इनका जो भेद कर दिया स्मार्त इत्यादि को लेकर के तो विषय भेद से यहां दोनों में कोई विरोध नहीं है ये कहना यहां तात्पर्य है भाष्य में कहा योगिनः प्रति अहरादि कालविनियोगो विनियोग अनावृत्त ये स्मरियत है अब यह भाष्यवाद का एक एक पंक्ति ध्यान रखना है क्या कहना चाहेंगे दोनों का अलग करने से बोलते हैं योगियों के प्रति योगियों के लिए आयम अहरादिकाल विनियोग ये जो अहरादिकाल विनियोग दिन आदि जो काल का प्रयोग अलग बताया है ये योगियों के लिए बताया अनावृत्त ये, ये योगियों के अनावृत्ति के विषय में बताया क्यों क्योंकि स्मार्ते चेदे योग सांघ्य न श्रौते देखा अब ये योग क्या है योग और सांघ्य ये दोनों स्मारत है स्मार्त कार्थ यह श्रुदि का अनुसरण पूरा नहीं करते स्मृति को प्रमाण मानते हैं लेकिन ये स्मृति का अनुसरण करते हैं क्योंकि स्मृति का अनुसरण करते हैं और पतंजल योग सूत्र का अनुसरण करते हैं स्मृति में आता है तो स्मृति का अनुसरण करके इनका होता है इसीलिए अब वो उसी प्रकार से करते न स्रौदे स्मृति का अनुसरण ये नहीं करते अतः इसलिए विषय भेदात विषय भिन्न भिन्न प्रमाण विशेषात और विषय भिन्न भिन्न है और ये प्रमाण विषय भी भिन्न है यहाँ प्रमाण नहीं है ऐसा नहीं कह रहे ये जो मार्ग में जा रहा है या श्रौद स्मार्त ये दो भेद को लेकर के योग सांख्य स्मार्त होने के कारण इनका प्रमाण नहीं है ऐसा हमारा कथन नहीं है क्यों भगवान ने स्वयं कहा भगवान ने गीता में तो स्वयं कहा तो प्रमाण है जैसा महाभारत में है पुराणों में है बहुत सारे जगह इनकी व्याख्या है तो प्रमाण नहीं है ऐसी माध्यम प्रमाण है लेकिन ये विषय भेद है दोनों का श्रुदि का उद्देश्य जो श्रुदि का जो अधिकारी विषय है वो अलग है और इनके अधिकारी विषय अलग है आज भी ऐसे देख सकते हैं जो योग मार्ग का अवलंबन करते हैं वो बाकी कर्म विधान इत्यादि आचार विचार में नहीं रहते वो उनके अपने आचार विचार अलग हो जाते ऐसे करते और हमारे यहां तो योग का जो अंश है वो भी दिया साधन में नित्य कर्मों में वो भी योग का भी अंश दिया और श्रुदी का भी अंश दिया श्रुदि का अंश को पूर्ण मान करके जो नित्य कर्म करते हैं और उसी के अनुसार योग साधन भी सूर्य नमस्कार इत्यादि प्राणायाम सब करते हैं ध्यान भी करते हैं प्राणायाम करते सब करते हैं लेकिन श्रुति के संबंध श्रुदि के अनुसार करते हैं और वो तो केवल स्मृति के अनुसार करते हैं क्योंकि वहां कोई वी कर्म विधान नहीं है वो कर्म को उन्होंने स्वीकार किया है अब अंधग्रहण शुद्धि के लिए या करने के लिए कर्म करो ये तो मना नहीं किया कुछ ऐसा संकेत तो मिलता है उनके कबिल सूत्रों में और इत्यादि में संकेत मिलता है कि कर्म को वो निषेध नहीं किया लेकिन वो करते नहीं वो करते हैं दूसरे प्रकार से इसलिए आज भी ऐसे ही है सब दोनों भेद है तो अब उनके लिए क्या होगा उसके लिए बताया है तो प्रमाण विशेषाच ये प्रमाण में विशेष है दोनों अलग अलग प्रमाण है तो ना अस्य स्मारत काल विनियोग से स्रौतेष विज्ञानेश अवतारा इसलिए स्पष्ट कहते हैं इसलिए स्मृति में विहित जो कालविनियोग है उस कालविनियोग को स्रवत विज्ञानों में नहीं लाया जा सकता श्रौत उपासना में नहीं लाया जा सकता इसलिए भगवान ने माया श्रौत उपासना का फल नहीं बताया है वहां योगियों का काल विनियोग योगिना ही प्रयोग मंत्र में भी श्लोक में भी ऐसे प्रयोग किया इसलिए यह दोनों प्रकार के होते और वहां का जो यो योगी किसका लेना चाहिए आ, किस प्रकार के योगी होंगे जो उत्तरायण और दक्षिणायन में दो जाएंगे तो वहां यह कहा कि स्मार्त काल जो विधि है उस काल विधि में निर्गुण पुरुषमात्र विवेक लेकर के जो चित्तवृत्ति निरोधा आदि साधन करेगा सांघ्य और योग जो वहां अष्टमाध्याय अध्याय से लेकर अष्टमाध्याय के बीच में जो भी वर्णन मिलता है कि वह निर्गुण उपासक भी है निर्गुण पुरुष उपासक है पर का उपासक है अक्षर ब्रह्म का उपासक है सब है लेकिन वहां विधान के अनुसार चित्तवृत्ति निरोधात्मक विधान से वो करता है इसलिए उनको उत्तरायण मार्ग मिल रहा है और यहां जो है वो चित्तवृत्ति निरोधात्मक नहीं है यहां उपासना विज्ञानात्मक है उपासना के रूप में है वो चित्तवृत्ति निरोध वहां अलग है ये अलग है और उसी के द्वारा उनको फल प्राप्त होता और वो जो सिद्धियां उनको प्राप्त होती है वो भी उसी के होता है और वहां के जो चित्र वृत्ति वित्त, रूप जो असम प्रज्ञात इत्यादि समाधि है वो भी उनको होता है ये उपासना को नहीं होता है वो अलग हो गया ना अब ये उपासना को असम समाधि का विधान नहीं किया होता भी नहीं क्योंकि यह तो विज्ञान है विज्ञान का अर्थ है ये तो उपासना कोई आलम्बन लेकर के करते हैं इसलिए इन दोनों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए अब उसके लिए यही प्रमाण है कि यह स्रौदा और स्मार्थ मान करके दोनों का अलग किया जाता है इसलिए ये पंथ को वो कई नबी मानते हैं और उनके जो सारे बातें हैं वो हमको नहीं मान हम नहीं मानते और वो इनका जो भोजन आदि व्यवस्था है खाने पीने की व्यवस्था है और संध्या करने की इत्यादि व्यवस्था वो उनका अलग ही है वो अलग प्रकार से करते हैं अलग ध्यान करते ध्यान करने को ही संध्या मानते हम यहां ध्यान करने को संध्या नहीं मानते और संध्या का विधान जो किया वही करना ध्यान है ध्यान श्रेष्ठ है लेकिन ध्यान करने मात्र से संध्या हो गया ऐसा नहीं माना जाता कोई ओंकार का ध्यान करते हैं जब ओं, जबकि ओंकार का ध्यान का विशेष विधान है जैसा अभी अक्षर ब्रह्म में ओमित अक्षर ब्रह्म इत्यादि कहा है तो वो वहां विधान है और वो विधान को कैसा करना है वो उनके अनुसार करना है और हमारे यहाँ ओंकार के उच्चारण करने मात्र को संध्या वंदन पूजा नहीं माना जाता है वो ये अलग है वो अलग है और यहाँ धारणा ध्यान इत्यादि का प्रक्रिया जो है अलग है आलंबन होता है यहां जैसे अभी ध्यान करने के लिए कोई उपासना मंत्र आया तो मंत्र का ध्यान आपको करना है तो पहले मंत्र उच्चारण करने के पहले उस देवता का ध्यान होता देवदाम ध्याये आया। उस देवदा का स्वरूप का ध्यान होगा जिसमें ध्यान श्लोक आता है शांताकार भुज इत्यादि जो ध्यान श्लोक आते हैं उस मंत्र में कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए उस आकार में वहां रूप दिया जाता है अग्नि का हो तो वो रूप मंत्र में में अग्नि का मंत्र मिलेगा उस मंत्र को लेकर के अग्नि का स्वरूप ध्यान होगा प्रजापति का ध्यान होगा बृहस्पति का ध्यान होगा जो जो ध्यान करना होगा उसका वहां कुछ वर्णन मिलेगा उस वर्णन के अनुसार ध्यान करेगा और ध्यान करके पहले ध्यान को मन में हृदय में ध्यान पूरा हो जाने के बाद में फिर वो मंत्र उच्चारण शुरू करता है जैसे गायत्री आदि जब करते हो तो ऐसे होता तो ये विधान है ये अलग विधान है तो इसमें जब भी रहेगा जब के साथ ही होगा तो इसलिए संध्या कर्म के बदले में आप ध्यान करें या संध्या कर्म के बदले में आप प्राणायाम करें संध्या कर्म के बदले में योगासन शीर्षासन करें वो कुछ भी नहीं होता है वो संध्या नहीं मानी जाती ये है और इसी प्रकार उनके वहां भी है उनका योग साधन इत्यादि में आप ये देवताओं का अग्नि का ध्यान करने का कौन सा योग शास्त्र में कहा कोई नहीं योग शास्त्र में करा तो उनके वहां है नहीं ना हिरण्य गर्भ की उपासना है ना विराट की उपासना है ना विष्णु भगवान की उपासना है ना इन किसी की उपासना नहीं है उनके वहां उनके वहां तो ये आप प्राणायाम करो फिर उसमें ये वो आदि कुछ मंत्र जो कोई प्रयोग करते हैं कुछ कुछ लोग जो जोड़ देते हैं वो मंत्र है तो वो है और नहीं तो आप प्राणायाम करते रहो सुबह शाम दिन में चार बार प्राणायाम करो बस हो गया उसी को मानते हैं ना तो यह भेद कितना है भेद दिख रहे हैं ना ऐसे में यह दोनों एक कैसे हो सकता नहीं हो सकता नहीं होना चाहिए तो इसीलिए यहां आपको प्रसंग देकर के गीता में जो कहा है भगवान ने कहा जरूर काल के विषय में कहा उत्तरायण के विषय में कहा दक्षिणायण के विषय सब है लेकिन उसका अधिकारी विषय भेद है इसलिए वो इधर नहीं आएगा ऐसा करके दोनों की व्यवस्था बता दिया यानी उसका रहस्य बता दिया दोनों अलग अलग है करके बिल्कुल प्रैक्टिकल जाना है ब्रह्मसूत्र में जो कुछ भी निश्चय करते हैं हमने पहले कहा यही इस विषय में निर्णय है अब इसके विरुद्ध में और कोई निर्णय नहीं है ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं ना कोई आने वाला कर सकता है ये जो निर्णय यहाँ दिया यही इस विषय का निर्णय है इसके ऊपर और कोई केस लगा रहा है मान इसके ऊपर और हायर कोर्ट है नहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट रहे है तो यहाँ से हो गया तो हो गया अब उसके बाद और कोर्ट में जाएंगे ऐसा आपको नहीं मिलेगा या आपको तो मानना है तो मानना है नहीं मानना है तो नहीं मानना हम तो नहीं मानने से आपको आश्रम से बाहर करेंगे ऐसा भी तो नहीं बोल रहा मानना तो मान लो नहीं ना लेकिन निर्णय यह है अब उसके अनुसार जाना पड़ेगा यह हो गया अब पूछते हैं कि ये ननु अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम धूमो रात्रि सदा कृष्णा षण्मा दक्षिणायणम इति ये जो दोनों बताया वहां अष्टमाध्याय में स्रौदौतौ तो देवयान पिद्रयाण प्रत्यभिज्ञाए थे स्मृतौपी आपको अभी प्रश्न आएगा ना ये तो आप जो श्रुदी में बात करते हैं वो ही सब है वहां भी इसमें अलग कैसे कर दिया आपने आप बोल रहे हैं कि वहां स्मार्क अलग है यहाँ अलग है अग्नि जोदी रहा शुक्ला उत्तरायण वहां बोला है और यहाँ भी आप अर्तिदि मार्ग में यही बोलते रहते हैं अग्नि है वहां ज्योति है फिर दिन दिन की दिन है फिर शुक्ला पक्ष है और षणमास उत्तरायण है यही तो है इसमें क्या आपको भेद कैसा उनको समझ में नहीं आ रहा है भेद भेद तो दिखाई नहीं दे रहे ना सब एक ही शब्द प्रयोग कर रहे यहां भी वहां भी तो आप जो है ऐसे स्थिति में धूम और रात्रि थोड़ा यहां भी धूम की चर्चा यहां भी है और वहां भी है ऐसे में ये आपने इसको ये तो श्राउद नहीं है कैसे बोल दिया श्रुति का ही वचन तो है ये तो श्राउद ये, तो ये दोनों श्राउदी ही है उत्तरायन दक्षिणायन की जो भी चर्चा श्रवध है और वो क्या है श्रुदी देवयान बिद्रयान नाम से प्रसिद्ध वही तो है यदि प्रत्यभिज्ञाए थे कहते ऐसी प्रत्यविज्ञा होती है देखो ये प्रश्न आपको हो सकता है जैसे अभी तक जो हमने कहा उसके विषय में आपको यही होता है कि आप कैसे करने वाले हो ये दोनों एक ही है हमको पहचान में आता है कि अलग तो पहचान में नहीं आता ऐसे में प्रत्यविज्ञा तो देवयान पित्रयान के रूप में होता है और ये देवयान पितरयान श्रुदी में बहुत प्रसिद्ध है और श्रुदी का ही अनुवाद स्मृति काटती है ऐसा दिखाई पड़ता है यहां भी है विधा में भी है महाभारत में भी, बहुत सारे पुराणों में भी इसकी चर्चा है देवयान, तो स्मृद हुआ भी है उसकी प्रतिज्ञा प्रत्यप्ञा प्रत्य होती है करके अंतिम में प्रश्न किया तो उच्च देव उसका उत्तर देते देखो आपको प्रत्यविज्ञा प्रत्य हो रही है आपके विशेष विचार के अभाव के कारण ऐसा हो रहा आपने ऐसा शास्त्र का अर्थ करने का विचार नहीं किया तो क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि तम कालम बक्ष्यामी भगवान ने क्या कहा कि मैं उस काल को कहूंगा प्रयादायां तम कालम वक्ष्यामि भरदर्शन ऐसा कहा था तो तम काल उस काल को कहूंगा ऐसा कहा स्मृत काल प्रतिज्ञात विरोधमाशं परिहार उत्तर अब ये जो परिहार यहां कहा वहां भगवान ने काल की प्रतिज्ञा की कालम वक्ष्यामि ये यहां भी काल की प्रतिज्ञा है तो कालम लक्ष्यामी करके काल की प्रतिज्ञा को काल मान करके उसमें पूर्वक्ष ला करके उसका उत्तर समाधान ऐसा दिया अब समझ लो आप उसको काल को नहीं मानना चाहते ये काल नहीं है ऐसा यदि मानते हैं तब तो कोई विरोध नहीं आएगा काल मानने पर उनके लिए अलग यदि ऐसा मिलेगा होगा और वह काल के ही बारे में कहा यह कहना चाहते इसलिए स्मृद काल प्रतिज्ञाना काल की प्रतिज्ञा की है भगवान ने इसलिए विरोध की आशंका हो गई क्योंकि वहां काल कहा ऐसा विरोध तो होगा ही विरोध की आशंका होने पर परिहार उत्तर यह परिहार कहा गया है कौन सा परिहार है सूत्र में योगिनः प्रति स्मर्य स्मारते चेते योगियों के प्रति ये कहा जाता है और यह स्मार्त संबंधी है ऐसा सूत्रकार ने उत्तर दिया उसको लेकर यदा पुनः स्मृदौ अभी अग्नियाद्या देवदा एवं आदिवाहिको गृह यदि स्मृति में जो कहा हुआ अग्नि जोधि रहा इत्यादि जो कहा गया ना ये सब देवता के रूप में ही ग्रहण करते जैसा हम आदिवाहिक देवताओं के बारे में कहने वाले हैं आगे यदि देवता को ही मान लेते हैं तब तो तदा न कच्चित विरोध तब तो कोई विरोध नहीं ये देवता है, भी है ये भी देवता है दोनों का विरोध है यदि काल के संबंध में है तो यह काल के संबंध होने पर यह भेद रखना होगा कि वहां योगियों के लिए स्मार्थ संबंधी योगियों के लिए कहा गया है और जो निर्गुण पुरुष मात्र विवेक प्राप्त करके चित्त चित्तवृत्ति निरोधात्मक उपासना आदि करते हैं इसके विषय में ब्रह्मसूत्र के जो वेदांत कल्पदरु राम की टीका है और भामदी के ऊपर जो टीका है उसी में इस विषय में ऐसा कहा है कि इस प्रकार स्पष्टीकरण ऐसा तो भाषण में भी स्पष्ट है तो उन्होंने कह दिया ना स्मार्ते चेदे योग तो ये कहा है वहां इसलिए उसी के अनुसार यहां कहा जाता है तो योग शब्द से यहाँ आप कर्मयोग को भी ले सकते हैं और सांघ्य शब्द से जो ज्ञानी है वो सांघ्य शब्द से जो कहा गया वो ज्ञानी को भी ले होता से एकम सांघ्यम ज योगम ज इत्यादि जो कि पंचमाध्याय में कहा तो उस दृष्टि से भी आप ले सकते हैं और कर्मयोगी लेने पर भी कर्मयोगी का विशेष विधान तो भगवद गीता में ही है कर्मयोग को भी ले सकता जिस प्रकार भी लेंगे वो इस ऐसे व्यवस्था बना देना है ऐसा इसका निर्णय हो इस प्रकार करना है टीका भी देखिए स्मार्थम उपासनम प्रत्ययम काल भेद विनियोग स्मार्तो अभ्युपगम्य दे प्रत्यापासन प्रत्यय काल भेद का विनियोग भी स्मार्थ ही होगा ऐसा मानकर के वो दोनों का संबंध है वहां विषय के अनुसार करना क्योंकि भगवान ने वहां ऐसा नहीं कहा कि हम तो आपको सुधी में जो कहा हुआ छांदोग्य में जो कहा हुआ बृदारण्य में वो कहा हुआ उस विषय को बोल रहे हैं ऐसा नहीं कहा वहां वहां तो योगियों की चर्चा चल रही है वो अलग अलग प्रकार के योग के बारे में प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया इत्यादि चल रहा है इसीलिए योगिना बार बार कहा और तस्माद योगो, भा, योगी भवार्जुना ये भी कहा तो ऐसे करने से उस दृष्टि से वो जा रहा कि वो उपासना के दृष्टि से नहीं जा रहा इसीलिए वो काल भेद विनियोग वहां जो कहा गया है वो उनके लिए होगा ये कहा योगी न्याद योगी देहरादी उपासक है किमन सब टीकाकर देखे प्रश्न करते आप योगी बोलते हैं उपासक हो सकता है योगी उपासक क्यों नहीं है अब मैंने जैसा अभी कहा ना टेक्निकल डिफरेंस है अब यह सामान्य लोगों को बोलने से समझ में नहीं आता सामान्य लोग तो इसमें ऐसे भी भ्रमित हो जाते हैं कहते हैं कि आप इतना भेद करते हैं इतना भेद करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कहा क्या, क्या क्या भेद होता है अब हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ इतने विस्तार है तो उसमें भेद होना ही है और भेद होना हमारे हिंदू धर्म का स्वभाव भी है क्यों ये तो अनाद काल से प्रवृत्त धर्म है और इतने हजारों हजारों लाखों साल से लोग जो है अनुभव करते आए हुए धर्म है तो उसमें भेद तो होगा ही अब एक स्कूल में पढ़े हुए थोड़ी है ही जो हमारे पास हजारों स्कूल हैं तो वो सभी में पढ़े हुए हैं तो सबका अपना अलग अलग भेद रहता और वो भेद रखकर के हम एक के दृष्टि तो में जाते तो नानात्व में एकत्व वाली प्रक्रिया हमारे यहां हमारे यहां एकत्व मात्र वाली प्रक्रिया नहीं नानात्व में एकत्व नाना तो भी है वहां कहीं ना कहीं नाना कहीं कहीं नाना तो है और उसी से एकत्व बुलाते और उसमें भेद तो जहां भी भेद होगा वो भेद का समाधान विचार के द्वारा किया जाता है और सामान्य लोगों को समझाने के लिए ही ऐसे ग्रंथों को बनाते हैं उसमें चर्चा करते हैं प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं दर्शन शास्त्र होता है ये सारी प्रक्रियाएं होती है अब इन प्रक्रियाओं से आप नहीं गुजरते हैं तब तो आपका भ्रम रहे रामायण को लेकर के भी कितने लोगों को क्या क्या शंकाएं होती क्यों के के है क्योंकि रामायण है सामान्य कोई भी संस्कृत जानता है कथा है उसको लेकर के पढ़ सकते हैं लेकिन उसको लेकर के भी क्या क्या विसम्मतियां होती हैं। विरुद्ध विरुद्ध कथन करते हैं लोग कुछ ना कुछ कोई लिख देते हैं कोई लिख देते हैं कोई कुछ कुछ लिख देते हैं और फिर उसी के ऊपर लोग चलते हैं। और लोग जो लिखने वाले क्या सोचते हैं, वो लोग को ज्यादा प्रचार में हो जाए हमारी पुस्तकें ज्यादा बिक जाए इसी प्रकार लिखते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा भेद किया जाता है तो ये छोटे छोटे जो भेद है वो सूक्ष्म है तो आप शास्त्र का आंतरिक अध्ययन करके ही समझ सकते हो इसलिए या हम प्रश्न किया कि योगी वो क्यों नहीं होगा अब भगवान ने उसी योगी को कहा आपको कैसे पता चला <coughs> देहरादी उपासक को नहीं कहा जो इधर का उपासक है सऊद उपासक है ऐसा कैसा पता चला प्रश्न किया मतलब ततरा जो उसी में कहा कि स्मारते चेद योग सांख्य योग और सांख्य जो है ना स्मृति के संबंध से स्मृति से इसका मतलब क्या है देखिए ऐसा हो सकता है एक व्यवस्था निम अग्निहोत्रादीश्वर ईश्वर आराधना रूपेण सयोग अनाश्रित कर्म बल इत्यादि स्मृति इंद्रिया इंद्रिया धारणापूर्वको अकर्तृत्वअ तो सांघ्य भेद अब क्या है ये ठीका कारण दोनों सांघ्य योग कर स्पष्ट कर दिया कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ नित्य कर्म जो अग्निहोत्रादी है ईश्वर आराधन रूप से ईश्वर आराधन रूप से वो कर्म योग हो गया तो जो कर्मयोग रूप से करेंगे जो अनुष्ठान किया जाता है जिसको लेकर षष्टाध्याय का प्रथम श्लोक बोलता न कर्म बलम कार्यम कर्म करो दिया सन्यासी च योगी चा न निरग्नि न चा क्रिया ये जो ष्टाध्याय में कहा वो उस प्रकार के योगी है या मैंने कौन हो गया है कर्मयोगी हो गया है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे हैं ना कर्मयोग हो गया और दूसरा फिर वो क्या है दूसरे योगी सांघ्य योगी क्या है बोलते हैं इंद्रिया इंद्रियार्थेश वर्तन दि धारयन ये पंचमा अध्याय में आया शायद इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दिंजित करो मी आव ही नैव किंजित करो मीदि युक्त मन तत्वित पश्चन स्पृणन सृजन जिघ्रन असनन गच्छन सबन शवन प्रलभन विसृजन गृणन उन्मिषन निमिषन नभि इंद्रियाण इंद्रिया वर्तन वहां आया है तो वो भी वो है वहां देखिए कैसे विचार कर रहा है वो अपने सारे कर्मों को प्रकृति को छोड़ देता है और प्रकृति ये कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ये तो संघ है मैं तो क्या है सब करता हुआ भी नहीं वक इंजित करो मीधि युक्तोत्वित मैं कुछ नहीं करता हूँ करने वाले कौन है प्रकृति प्रकृति करती है सत्व रजस्तम गुण मिलकर के कार्य करते हैं अब मैं तो उससे अलग हूं करके साक्षी भाव में बॉल इंजा ये जो है ऐसे उपासक नहीं है ये, ये कोई निर्गुण उपासना नहीं कर रहे ना और कोई उपासना कर रहे वो साक्षी भाव में साक्षी को अलग करके वो ध्यान कर रहा है अलग प्रकार तब वो इस प्रकार से सांघ का सांघ का अभ्यास करता गच्छन स्व, गपन शवसन प्रलभन विसर्जन उन्मिशन सब कुछ करता हुआ भी इंद्रियार्थेश। इंद्रिया इंद्रिय इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संबंधी वहां विचार है ये दोनों का संबंध होता है अब वो कार्य करते हैं ये प्रकृति का कार्य है हमारा कार्य नहीं ऐसा भगवद गीता का उच्चारण करते हुए ऐसे विचार करना चाहिए कि वहां क्या क्या उन्होंने साधन बताया वो साधन हमारे लिए कैसे उपयोगी है ऐसे अनुष्ठान में विचार करना पड़ेगा तब जाकर के वो योगी होता है वो तो सांख्य योगी है और दूसरा जो बोला कर्म योगी है ये दोनों योगी के बारे में यहां कहा तो वो कर रहे हैं ना अग्निहोत्रा तो कर्म तो वही कर रहा है वो लेकिन वो ईश्वर आराधना रूप से कर रहा है जो यो योग है वो ईश्वर आराधना रूप से कर्म तो ईश्वर आराधना का जो प्रयोग है अग्निदी अग्निव में नहीं है श्रौद में नहीं है वो वो देखिए इस श्रौद का इसलिए मैंने कहा कर्मयोग का प्रयोग है वहां कर्मयोग का प्रयोग में क्या आप कर रहे हो वैसा नहीं और दूसरा करेगा क्या वो अब समझो ये छोड़ो तो फिर क्या करेगा कर्मयोग में क्या करेगा कर्मयोग में चादुर वर्ण्य सृष्टम जो कर्म है वही तो करना पड़ेगा ना उसको तो वो उसी के अनुसार कर्मयोग तो वही करेगा इसलिए तो क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहा है कर्म योग तो वही है श्रुति का अनुसार करेगा लेकिन उस करने में एक स्पेशलिटी है वो स्पेशियालिटी श्रुति से नहीं है इसलिए क्योंकि वो श्रुति में क्या मानते हैं नित्य अग्निगोत्र को निष्फल मानते हैं मानी इसका कोई फल नहीं होता सकाम नहीं होता है नित्य कर्म है ऐसा मानते हैं तो ये उसका कोई फल नहीं है इसलिए व्यवस्था यहाँ अलग है ये व्यवस्था अलग इसी को वहां अलग करके किया जाता है इसलिए योगक कर्म सुख कौशल वो कर्म को कुशलता से दूसरे प्रयोग में ला रहा है जो कर्म बंधन को लाएगा उस कर्म से वो मुक्ति ला रहा है ऐसा है ना ये कुशलता और युद्ध करने से वो बंधन का कारण बनना था लेकिन युद्ध करते हुए ईश्वरार्पण मूर्ति ना हम करता ये विभाव से करेंगे वो यश्य ना हम कृतोभाव बुद्धि यश्य न लिप्य दे हत्वाभिषमान लोगा न लिप्य दे कितना सुंदर कहा कि ये सब कुछ करता हुआ अभी मैं करता नहीं हूं यद करोशी यद अश्नाशी यद जुहोशी तपस्या सी तत्पुरुषम अदर्पणम सब कुछ जो भी आप करते हो मेरा समर्पण कर लो ऐसा तो करके पूरा समर्पण करके वो करता है ये एक अलग विधान है ये स्मृति में प्राप्त होता है श्रुदि में प्राप्त नहीं तो आप देखो कई श्रुति में आपको प्राप्त होता है मालूम करें ऐसा है ही नहीं इसलिए भाषाकार ने यह कहा कि यह स्मार्थ है इस दृष्टि से स्मार्थ है हां तो इंद्रियाण इंद्रिया अर्थ है यह जो अकर्तृत्व अनुभव धारणा पूर्वक जो कर्तृत्व तो अनुभव है ना ये सांख्य विधि भेद अब ये जो विचार है आपको कहीं और शास्त्र में नहीं मिलेगा मतलब न उपनिषद में मिलेगा आप भगवत गीता के इस प्रसंग भी उठा के देखें वहां भी नहीं मिलेगा कोई और इसमें नहीं मिलेगा यह ब्रह्मसूत्र में मिलेगा क्योंकि ऐसा उत्तर तो ब्रह्मसूत्र में मिलेगा और प्रश्न आएगा तो उत्तर ऐसे ही देंगे स्रौदहरादिस्ती नाम स्मृति अभिषयत्व फलितमान ये कहते हैं अभी जो श्रउ दहरादी उपासना है उपासना उपासना ये तो स्मृति का विषय नहीं है स्मृति का विषय अलग हो गया अब यहां का विषय अलग हो गया यहां का विषय के अनुसार यहां गति बताई जाती है वहां का विषय के अनुसार वहां गति बताया जाता है ऐसा है इसीलिए श्रुदिस्मृत्योर भिन्नाथत्व प्रतिज्ञा विरुद्धम संकट अब एक बहुत बड़ी समस्या आप बीच खड़ा कर दे बोलते हैं कि आपने यहां श्रुदी स्मृति को अलग कर दिया अब तक तो श्रुदी का और स्मृति का अनुसरण करके एक के बाद एक का उदाहरण दे करके आप दोनों को साथ में साथ सिद्ध करते आए हो और यहाँ तो हमें दोनों देखने पर एक जैसा दिखते एक ही विषय की चर्चा में दिखते है और अभी तक आपने भगवत गीता का इतना सारा उदाहरण दिया श्रुदी के लिए पुष्ट करने के लिए स्मृति को स्मृति को स्पुष्ट करने के लिए स्मृति को देते आए अब यहाँ आकर के आपने दोनों को अलग कर दिया ऐसे कैसे कर दिया तो बोल पूछ रहे स्मृति स्मृति और भिन्नार्व प्रतिज्ञा विरुद्ध आपके प्रतिज्ञा के विरुद्ध है तब तो समन्वया सूत्र में जो समन्वय करके आपने बताया है ये तो समन्वय नहीं हुआ पुत्र तो इसलिए शंका किया नानू इत्यादि से तब उसका उत्तर में अग्नि जोड़ी इत्यादि कहा था काल भेद विधि परत्तम अंगीकृत्या विषय व्यवस्था उत्ता अब यहां जो विषय व्यवस्था अलग करके बताइए ना ये भगवान के कालम बक्ष्यामी ये जो वचन है प्रतिज्ञा है वचन मैंने पहले उन्होंने ऐसा कह करके अवधारण देकर के तब आगे कहा इस प्रतिज्ञा को काल के अर्थ मान करके उसको काल ही कहा है ऐसा मान करके यह व्यवस्था दी है यदि उसको काल नहीं मानते हैं जैसा आप इस स्मृति के अनुसार उसको काल नहीं उसको मानेंगे उसको देवदा मानेंगे आदिवाहिक अधिकरण अभी आने वाले हैं तीसरे अधिकरण में वो देवदा रूप में मानेंगे तब तो फिर उसी के अनुसार कोई विरोध नहीं आएगा लेकिन काल मानने पर वो काल व्यवस्था वहां के प्रकरण के अनुसार उसमें काल व्यवस्था करेंगे और यहां अलग व्यवस्था करेंगे ऐसा यहां के अनुसार वो तो देहराद उपासकों के लिए कहा गया ये होगा प्रत्यविज्ञा नहीं आ, काल द्वारा देवदा उपतो श्रुदी और जब प्रत्यभिज्ञान आपको हो रहा है काल का अभिधान और देवदा का आप एक मान रहे हो ऐसे स्थिति में यह विरोध हो सकता किंतु यदि वहां काल नहीं माना या आदिवाहिक देवता संबंध में जैसा अभी आगे निश्चय करेंगे उसी के अनुसार माना तब तो कोई विरोध की प्रश्न नहीं है उसका इसका संबंध हो सकता है वर्णन का भेद नहीं मानेंगे तब हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकती है तब व्यवस्था को मानना पड़ेगा कि वहां का अलग है यहां का अलग है, इसी को व्यवस्था करते मतलब वहां का विषय के अनुसार वहां कहा गया यहां का, हाँ का विषय के अनुसार यहां कहा ऐसे मानना पड़ेगा तद दक्षिणायने मृदस्या तो कुल मिलाके क्या निश्चय हुआ इसी प्रकार से दक्षिणायन में जो मृद व्यक्ति है उसका भी विद्याभलम अवश्यं अवश्य भावीति विद्या अवश्य होगा इति इतना इति उपसंहर्तमी इस अधिकरण को समाप्त करने के लिए इति ऐसा भाष्यकार ने कहा तदा न कश्चि विरोधी इसीलिए इस प्रकार कोई विरोध नहीं होगा तो इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पात पूरा हो जाता है चतुर्थ चतुर्थि चतुर्थ अध्याय उत्क्रांति गति निरूपाख्यो द्वित उत्क्रांति गति निरूपण नामक ये द्वितीय पात समाप्त होता है आगे सगुण विद्यावान के लिए उत्तर मार्गादि निरूपण पाद आगे आएगा इसी की चर्चा आगे और चले कल पूर्णिमा